पत्रावली तीन सौ इक्यानबे स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित संभवतः मार्च अठारह सौ अंठानबे प्रिय शशि तुम्हें दो बातें लिखना मैं भूल गया था पहला गुरविंद से संकेत लिपि कम से कम संबंधी प्रारंभिक बातें तुलसी को सीख लेना चाहिए दूसरा जब मैं भारत से बाहर था तब प्राय प्रत्येक डाक में मद्रास के लिए मुझे पत्र लिखना पड़ता था उन पत्रों की प्रतिलिपि भेजने के लिए मैं बार बार पत्र लिखकर हैरान हो चुका हूं। उन पत्रों को मेरे पास भेज देना मैं अपना भ्रमण वृत्तांत लिखना चाहता हूं। उन्हें भेजना न भूलना कार्य समाप्त होते ही मैं उन्हें लौटा दूंगा डॉन पत्रिका की प्रति संख्या के लिए चालीस रुपये खर्च होंगे तथा दो ग्राहक मिलते ही उसका नियमित प्रकाशन हो सकेगा यह समाचार उल्लेखनीय है प्रबुद्ध भारत की स्थिति अव्यवस्थित है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है उसकी सुव्यवस्था के लिए यथा साध्य प्रयत्न करते रहो बेचारे आलासिंगा के लिए मैं अत्यंत दुखी हूँ उसके लिए मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ कि एक वर्ष तक अपने सांसारिक उत्तरदायित्व से वह छुटकारा पा सके जिससे कि ब्रह्मवादिन के लिए वह अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर सके उससे कहना कि वह चिंतित न हो मुझे सर्वदा उसका ख्याल है मेरे प्रिय वश उसकी भक्ति का प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकूँगा श्रीमती बुल एवं कुमारी मैकलाउड के साथ पुनः काश्मीर जाने की मैं सोच रहा हूँ तदुपरांत कलकत्ता लौटकर कर वहाँ से अमेरिका रवाना होना है कुमारी नोबल जैसी नारी वास्तव में दुर्लभ है मेरा विश्वास है कि भाषण देने में वह शीघ्र ही श्रीमती बेसेंट से भी आगे बढ़ जाएगी आला सिंगा पर थोड़ा ध्यान रखना मुझे ऐसा मालूम होता है कि कार्य में निमग्न होकर वह अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है उससे कहना कि श्रम के बाद विश्राम और विश्राम के बाद श्रम करने से ही भली भांति कार्य हो सकता है उससे मेरा हार्दिक प्यार कहना। कलकत्ते को जनता के लिए हम लोगों के दो भाषण हुए थे एक तो कुमारी नोबल ने तथा दूसरा शरत ने दिया था वास्तव में उन दोनों ने ही अत्यंत सुंदर भाषण दिए श्रोताओं में प्रबल उत्साह देखने को मिला था इससे मालूम होता है कि कलकत्ते की जनता हमें भूली नहीं है मठ के कुछ लोगों को जुकाम एवं जर हो गया था इस समय वे सभी अच्छे हैं कार्य सुचारू रूप से चल रहा है श्री माँ यहीं पर हैं यूरोपियन और अमेरिकन महिलाएं उस दिन उनके दर्शन करने गई थी सोचो तो सही मां ने उनके साथ मिलकर भोजन किया क्या यह एक अद्भुत घटना नहीं है हम लोगों पर प्रभु की दृष्टि है कोई डर नहीं है साहस न खो स्वास्थ्य की और ख्याल रखना तथा किसी विषय के बारे में चिंतित न होना कुछ देर तक तेजी से नाव चलाने के बाद विश्राम लेना चाहिए यही सदा की परंपरा है नई जमीन तथा मकान के कार्य में राखाल लगा हुआ है इस वर्ष के महोत्सव से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ प्रत्येक महोत्सव में यहाँ की भावधारा का एक अपूर्व समावेश होना चाहिए आगामी वर्ष में हम इसके लिए प्रयास करेंगे और उसकी पूरी व्यवस्था मैं ठीक कर दूंगा तुम लोग मेरा प्यार तथा आशीर्वाद जाना इति विवेकानंद कुमारी मैकलाउड को लिखित दार्जिलिंग अठारह अप्रैल अठारह सौ अंठानवे प्रिय जो ज्वर जो, से पीड़ित होने से मुझे खटिया की श्रेण लेनी पड़ी है थी इसका कारण संभवतः अत्यधिक पर्वतारोहण एवं अस्वस्थकर स्थिति है पहले की अपेक्षा आज कुछ ठीक हूँ दो एक दिन के अंदर यहाँ से चल देना चाहता हूँ कलकत्ते में गर्मी अधिक होने पर भी वहाँ रात को मुझे नींद अच्छी आती थी और भूख भी ठीक लगती थी यहाँ उन दोनों से ही हाथ धोना पड़ा है इतना ही है मार्ग रेट के बारे में कुमारी मूलर से मिलकर अभी तक कोई बात नहीं कर पाया हूं, किंतु आज उन्हें पत्र लिखने की इच्छा है यह जानकर कि मार्गरेट यहां आ रही हैं उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली है उन लोगों को बंगला सिखाने के लिए गुप्त को भी आमंत्रित किया गया है कुमारी मूलर भी संभवतः मार्ग के लिए अब कुछ करने को प्रस्तुत है फिर भी मैं उन्हें पत्र लूँगा यहाँ रहती हुई मार्ग जब चले चाहे काश्मीर देख सकती है किंतु कुमारी माँ यदि राजी न हो तब कोई बड़ी गड़बड़ी होने की संभावना है और इससे उनको तथा मार्गरेट को अर्थात उन दोनों को ही विशेष क्षति पहुँचेगी मैं पुनः अल्मोड़ा जाऊँगा अथवा नहीं इसका कोई निश्चय नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़े पर अधिक चढ़ने के फलस्वरूप पुनः बीमार पड़ना निश्चित सा है तुम्हारे लिए मैं शिमला में प्रतीक्षा करूँगा इस बीच में तुम सेवियरों के साथ मिलजुल लो कार्य प्रारंभ करने के बाद मैं इस बारे में विचार कर लूंगा कुमारी नोबल ने रामकृष्ण मिशन में एक भाषण दिया था यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई तुम त्रिमूर्तियों को मेरा हार्दिक स्नेह इति सदैव भगवदाश्रित तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित दार्जिलिंग तेईस अप्रैल अठारह अभिन्न हृदय संधुकफू ग्यारह हजार इत्यादि स्थानों से लौटने के बाद मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था किंतु पुनः दार्जिलिंग आते ही प्रथम मुझे ज्वर हो आया था बाद में इस समय ज्वर तो नहीं है किंतु जुकाम से पीड़ित हूँ प्रतिदिन ही चले जाने का प्रयत्न करता हूँ किंतु आज जाना कल जाना करके इन लोगों ने देरी कर दी अस्तु कल रविवार को यहाँ से रवाना होकर मार्ग में खरसान में एक दिन रुक सोमवार को कलकत्ता चल दूँगा रवाना होते ही तार से सूचित करूंगा। रामकृष्ण मिशन की एक वार्षिक सभा होनी चाहिए तथा मटकी भी होनी चाहिए दोनों जगह ही दुर्भिक्ष सहायता का हिसाब प्रस्तुत करना होगा तथा अकाल पीड़ित सहायता संबंधी विवरण प्रकाशित करना होगा ये सब तैयार रखना नित्य गोपाल कहता है कि अंग्रेजी पत्रिका के लिए खर्च कम करना पड़ेगा अतः पहले उसे प्रकाशित करने के उपरान्त बंग्ला के लिए बाद में विचार किया जाएगा इन सारी बातों के लिए सोचना पड़ेगा क्या योगेन पत्र प्रकाशन के उत्तरदायित्व को संभालना चाहता है शशि ने लिखा है कि यदि शरद का मद्रास जाना संभव हो तो वे दोनों व्याख्यान देते हुए भ्रमण कर सकते हैं परंतु इस समय अत्यधिक गर्मी है शरद ने से पूछना कि जी जी शारदा शशि बाबू आदि ने लेख तैयार कर रखे हैं या नहीं श्रीमती बुल मैकलाउड तथा निवेदिता को मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद कहना स स्नेह तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ चौरानवे कुमारी मैकलाउड को लिखित दार्जिलिंग 29 अप्रैल अठारह सौ अंठानवे प्रिय जोजो मैं कई बार द्वारा हुआ अंत में इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होना पड़ा था अब कोई शिकायत नहीं है किंतु अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ भ्रमण लायक शक्ति आते ही मैं कलकत्ता रवाना होऊंगा रविवार के दिन मैं दार्जिलिंग छोड़ना चाहता हूँ मार्ग में संभवतः दो एक दिन करसियंग रुकना पड़ेगा उसके बाद सीधे कलकत्ता पहुंचना है इस समय कलकत्ते में निश्चित ही भयानक गर्मी होगी इसके लिए तुम निश्चि चिंतित न होना इन्फ्लुएंजा के लिए वह उपयुक्त ही सिद्ध होगा कलकत्ते में यदि प्लेग शुरू हो जाए तो मेरे लिए कहीं जाना संभव न होगा तब तुम सदानंद के साथ काश्मीर चले जाना वयोवृद्ध श्री देवेंद्र ठाकुर के बारे में तुम्हारी क्या राय है चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के साथ श्री हंस बाबा जिस प्रकार से सुसज्जित रहते हैं ये उस प्रकार नहीं है अंधेरी रात में जब अग्निदेव सूर्यदेव चंद्रदेव तथा नक्षत्र समूह निद्रित हो जाते हैं उस समय तो तुम्हारे हृदय को कौन आलोकित करता है मैंने तो यह आविष्कार किया है कि क्षुधा ही मेरे चैतन्य को जागृत रखती है आहा आलोक का क ऐक्य मतवाद कितना अपूर्व है सोचो तो सही इस मतवाद के अभाव में संसार युगों तक कितने अंधकार में रहा होगा जो कुछ ज्ञान प्रेम तथा कर्म था एवं बुद्ध कृष्ण ईसा आदि जो भी आए थे सब कुछ व्यर्थ ही था उनके जीवन तथा कार्य एकदम निरर्थक है क्योंकि रात्रि में जब सूर्य एवं चंद्र अंधकार में डूब जाते हैं तब कौन हृदय को आलोकित करता रहता है इस तत्व का आविष्कार उनसे न हो सका इतनी मनमोहक चर्चा है क्यों ठीक है न मैंने जिस शहर में जन्म लिया है वहाँ पर यदि प्लेग का प्रादुर्भाव हो तो उसके प्रतिकार के लिए मैंने आत्मसर्ग करना निश्चित कर लिया है जितने ज्योतिष्क आज तक प्रकट हुए हैं उनके हेतु आत्महुति देने की अपेक्षा मेरा यह उपाय निर्माण प्राप्ति का श्रेष्ठतर उपाय है और ऐसे दृश्य भी अनेक हैं मद्रास के साथ अधिकाधिक पत्र व्यवहार का फल यह हुआ है कि उनके लिए मुझे अभी कोई सहायता नहीं देनी होगी प्रत्युत कलकत्ते से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा यदि तुम पत्रिका चालू करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष कृतज्ञ रहूंगा सर्वदा की भांति मेरा अनंत स्नेह जानना सदा प्रभु पदाश्रित विवेकानंद भगनी निवेदिता को लिखित अल्मोड़ा 20 मई अठारह सौ प्रिय नोबल कर्तव्य का अंत नहीं है संसार भी नितंत स्वार्थ पर है तुम दुखी न हो न ही कल्याण कश्चित दुर्गतिम तादगत क्षति शुभ कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता सदैव तुम्हारा विवेकानंद